विक्रांत अपने घुटने को पकड़कर दर्द से चीखने लगा वो जमीन पर ही बैठ गया इतना मौका पाकर फिर से वो लड़की दीवार बाहर जाने की कोशिश करने लगी विक्रांत ने पीछे से झपट्टा मारते हुए उसे रोकने की कोशिश की, कोशिश लेकिन उसके हाथ में सिर्फ उसका बैकपैक ही आया बैकपैक हाथ में आने की वजह से उसके बैग की चैन फट गई और उसमें से काफी सारी दवाइयों के पैकेट बाहर भी गिर गए विक्रांत आवाक होकर उसे देखने लगा एक बार के लिए तो वो सोच में पड़ गया क्या क्या ये वाकई में दवाइयां चुराने के लिए यहां पर आई हुई थी लेकिन क्यों दवा क्यों चुराने के लिए आई हुई है और ये मेंटल हॉस्पिटल से कौन सी दवा चुराकर ले जा रही है विक्रांत ने पीछे की बिल्डिंग पर नजर डाली वहां पर मेंटल हॉस्पिटल की बिल्डिंग कुछ ही दूरी पर नजर आ रही थी विक्रांत को यकीन नहीं हो रहा था क्या रियलिटी में भी होता है या सच में कोई मेडिसिन चुरा भाग सकता है ऐसा तो बस उसने आज तक फिल्मों में ही होते देखा था लेकिन रियलिटी में तो उसने कभी ऐसा होते नहीं देखा था विक्रांति सब सोच ही रहा था उधर तब तक, तक उस लड़की ने जमीन पर गिरे हुए भी अपने पूरे जी जान से इस लड़की के पीछे दौड़ पड़ा वो भी फुर्ती दिखाते हुए दीवार पर चढ़ा और फिर इसे फाद कर दूसरी तरफ पहुंच गया वहां पहुंचकर उसने देखा तो वो लड़की उसकी आंखों के आगे से गायब हो चुकी थी वो बड़ी तेजी के साथ भाग रही थी विक्रांत भी उसके पीछे दौड़ पड़ा बहुत जल्दी ये दोनों इधर उधर गलियों में भागते हुए दौड़ने लगे विक्रांत पूरी ताकत से उस लड़की का पीछा कर रहा था आधी रात के वक्त ये दोनों संकरी गलियों और कच्चे पहाड़ी रास्तों पर भाग रहे थे सोलर मेंटल हॉस्पिटल मुख्य शहर से काफी बाहर स्थित था यहाँ सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां होने के अलावा कुछ और नहीं था लोग भी यहाँ नहीं रहते थे रेजिडेंशियल एरिया काफी दूर था इस वजह से सड़क पर भी काफी अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई थी हालांकि आज रात काफी उजाले वाली थी ऐसे में यहां पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था जितनी तेजी से वो लड़की भाग रही थी दूरी पर भाग रहा था भागते भागते वो लड़की अचानक से एक पेड़ पर चढ़ती पड़क झपकते ही वो पेड़ की एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर कूदते हुए ऊपर पहुंच गई विक्रांत उसके पेड़ पर चढ़ने की स्किल देखकर दंग रह गया ऐसी फुर्ती से उसने आज तक किसी को पेड़ पर चढ़ते नहीं देखा था विक्रांत लेकिन सिर्फ उसकी स्किल का गवाह बनकर नहीं रह सकता था उसके पास पेड़ पर चढ़ने का अपना तरीका था उसने जल्दी से अपने खास टूल का इस्तेमाल करते हुए खुद को पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया तब तक विक्रांत ऊपर पहुंचा तब तक वो लड़की नीचे उतर चुकी थी उसने पेड़ से डायरेक्ट ही नीचे छलांग लगा दिया था इस बार भी वो लड़की दीवार फाद किसी फैक्ट्री के जमीन पर लैंड कर चुकी थी विक्रांत ने भी पेड़ से नीचे छलांग लगा दिया वो फैक्ट्री की बाउंड्री के भीतर पहुंच चुका था अब विक्रांत ठीक उस लड़की के सामने खड़ा था उसे लगा था उसे लगा कि अब वो उसके साथ फाइट करने के मूड में रुकी हुई है तो विक्रांत ने तुरंत ही अपने पैंट के पीछे की तरफ हाथ डालकर अपना गन ढूंढने लगा लेकिन इस वक्त उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर नहीं ली हुई थी विक्रांत अपनी रिवॉल्वर दिखाकर उसे अपनी आइडेंटिटी बताते हुए लड़की को सरेंडर करने के लिए कहना चाहता था ओ गॉड विक्रांत अपना सिर पकड़कर बैठ गया लेकिन अभी तक वो लड़की चुपचाप होकर खड़ी थी मानव वो विक्रांत को देख ही नहीं रही हो इस वक्त उस लड़की की नजर विक्रांत पर नहीं बल्कि किसी और तरफ टिकी हुई थी वो अपनी सांस रोककर विक्रांत के पीछे की तरफ देख रही थी विक्रांत को कुछ अजीब सा लगा उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर दो जंगली कुत्ते खड़े नजर आए अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि आखिर क्यों ये लड़की इतनी घबराई हुई नजर आ रही थी एक मिनट एक मिनट हिलना मत बिल्कुल भी मत हिलना विक्रांत ने कहा तुम तुम किसे कह रहे हो मुझे या उसे उस लड़की ने विक्रांत की तरफ घूरते हुए कहा अरे मैं तुमसे ही कह रहा हूँ हिलो मत जहाँ हो वहीं खड़े रहो विक्रांत ने फिर से उस लड़की की तरफ इशारा करते का। हुए काट ले जिससे का ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अरे नहीं, नहीं मतलब। भौं भौ, उस कुत्ते ने भोंकना शुरू कर दिया था विक्रांत उसे घूरता हुआ अपने कदम पीछे करने लग गया दरअसल विक्रांत इसलिए उस लड़की को रोक कर रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अगर वो कुत्ते को देख कर भागने लगती तो फिर निश्चित रूप से यह कुत्ता भी उसके पीछे भागने लगता इसी वजह से विक्रांत ने उसे रुकने के लिए कहा था लेकिन वो लड़की विक्रांत की बात मानने को तैयार नहीं थी वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचते हुए भागने की कोशिश करने लगी जैसे जैसे-जैसे वो लड़की अपने कदम पीछे खींचते हुए जा रही थी वो दोनों कुत्ते भी उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे भों भों भों उस खतरनाक कुत्तों को देख वो लड़की डर पीछे बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो कदम पीछे खींच रही थी वैसे वैसे वो दोनों कुत्ते और ज्यादा आक्रामक मूड में आते जा रहे थे अब तो वो लड़की घबराकर तेजी से भागने लगी और उसके पीछे कुत्ते भी दौड़ पड़े और फिर तो विक्रांत को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा वो भी उस लड़की के साथ अपनी पूरी बचने के लिए कोई और तरकीब ढूंढनी पड़ेगी इस वक्त कुत्तों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था दोनों बाउंड्री वॉल पर चढ़कर दूसरी तरफ चले जाए लेकिन जितना मुश्किल इस बारह फीट ऊंची बाउंड्री वॉल पर चढ़ना था उससे ज्यादा मुश्किल इससे नीचे उतरना था और दूसरी बात पीछे शिकारी कुत्ते लगे हुए हैं और ऐसे मौके पर अगर कोई गलती होती है तो फिर पक्का है कि कुत्ते जान लेकर ही माने ओए अभी विक्रांत दीवार पर चढ़ने या चढ़ने के बारे में सोच ही रहा था तब तक वो लड़की अकेले दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगी उसने विक्रांत को इशारा करते हुए खुद को ऊपर धकेलने के कहा अच्छा बेटा सिर्फ तुम्हारे पास ही दिमाग है क्या तुम मैं दीवार पर चढ़ा दूर फिर मैं खुद को कुत्ते के हवाले कर दू विकांत उस लड़की को घूरते ब मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या यहाँ विक्रांत उस लड़की की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए कहा अब विक्रांत अपना दिमाग चलाते हुए यहाँ से बचकर निकलने के बारे में सोचने लगा उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी उस देर तक सोच विचार करने के बाद उसने एक बार के लिए तो सोचा कि अपने एयरक्राफ्ट टूल का इस्तेमाल करते हुए वो हवा में उड़कर इस दीवार को पार कर जाए लेकिन फिर उसे लगा कि इस लड़की के सामने एयरक्राफ्ट टूल का इस्तेमाल ठीक नहीं रहेगा और दूसरी चीज ये भी थी कि विक्रांत अकेले इस लड़की को यहाँ शिकारी कुत्ते के हवाले करके भी नहीं जा सकता था तो उसने इस टूल को इस्तेमाल करने का इरादा छोड़ दिया फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया है उसने अपने टूल बार में से एक ख़ास टूल को सिलेक्ट किया क्योंकि कुत्तों के सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है इसलिए विक्रांत ने इस वक्त अपने टूल बार से परफ्यूम टूल चूज़ किया था ताकि वह उन दोनों शिकारी कुत्तों को डिस्ट्रैक्ट कर सके